छन प्रति अभाव का नाम अन्याभाव कहा गया जैसे था गटा पटो न इति यथा घटापटो नोन्यभाव न्याय बोधनी में भाव अन्योन्यव निरूपण कर रहे हैं विशेषण अभावेशन के अभाव अभाव अन्स लक्षण इतना ही कहूंगा तो क्या हो जाएगा राग भाव प्रध्वंस भाव अत्यंत भाव भी क्या है उनमें भी अभावत्व इसका निवारण करने के लिए क्या कहना पड़ा ताजा वचन प्रतिविधता अभाव अत्यंत अभावत्म संबंधो विशेषणी और केवल संबंधा वचन कहूंगा तो भी अत्यंत अभाव चला जाएगा क्योंकि अत्यंत भावी क्या है सांसार सांसारिक संबंधावचन का दिया है वहां पर भी इसलिए वो भी संबंधा कह दूंगा तो अत्यंत होगा उसे निवारण करने के लिए धाधात्म संबंध कह दो में देंगे तो कई अतिव्याप्ति होगा ही संबंध से अभाव होता है तो एक ही अभाव उसका नाम अन्योन्य अभाव है दूसरा कोई भी अभाव प्रयाग अव प्रध्वसभाव या अत्यंत अभाव छिन्न नहीं होते सर्वेशाम सर्वेश मुक्ति पदार्थम इतर से सातव पदार्थों का विचार जब पूरा हो गया तो अंतिम वाक्य बोल रहे हैं सर्वेशा पदार्था संसार जितने भी पदार्थ है लोगों ने एक पदार्थ कहा एक ही पदार्थ है दूसरा ही नहीं वेदांती, फिर है दो पदार्थ दो है संसार पुरुष और शांति फिर है तीन वाले पुरुष भी है प्रकृति भी है और पुरुष नाम ईश्वर भी है तीन भी है। तो उसके बाद तो पांच आए सात आए भाटवी मांसक सात है वैशेषिक भी तरह से संख्या बढ़ते फिर सोलह न्यायिक लोग हैं तत्वों के हिसाब से चौबीस तत्व इसमें सांख्य पच्चीस तत्व योग छत्तीस तंत्र में छत पदार्थ बौद्ध है सौ पदार्थक मानने वाले भी है इसलिए सर्वे शाम पदार्थ हम कोई जितना माने हमें कोई लेन नहीं है जो भी जितना भी मान रहा है वो सब जस पदार्थ हमारे माने हुए साथ में ही अंतर्भाव हो जाए यथाथम उतु एवं अंतर्भा सब अंतर्भाव हो जाएगा इसलिए सप्तव पदार्थ सप्त न तो नवा न्यूनम अधिक भी नहीं कम भी नहीं सात ही पदार्थ हैं। इनके ही तत्व तो तो ज्ञान समोक्ष होगा न्याय ननो ना ना, ना, ना, नाम न्यायबोधनी नो सादृश्यादीना पदार्थाण ग्रंथे ग्रंथे अस््रंथे आह सरेशा सादृशना पदार्थ मानते साहित्य लोगमें कैसे बोलेंगे और कोई ऐसा साहित्यिक ग्रंथ नहीं जिसमें उपमा का प्रयोग नहीं हर चीज की उपमा दी जाती है हर चीज की जैसे हम लोग भी हर चीज के लिए दुष्टांत सुनाते हैं वो है क्या दृष्टान उपमा हो तो वो है सा उपमा का आधार क्या है सादृशता उपमा कालिदास अत्यंत प्रसिद्ध उसके बराबर किसी ने भी साहित्य उपमाओं का प्रयोग किया ही नहीं अद्भुत उपमा आम मनुष्य की कल्पनाओं से परे उठ करके कल्पनाएं किया है बहुत जब तो इसलिए उपमा कैसा होता है सादृशता का लक्षण क्या तद भिन्न स्थिति तदगत भूयो धर्मवत्तम सादृश्य पुस्तक में आ रहा ये शंका थी अतिरिक्त पदार्थ जब हैं उनका निरूपण आपने नहीं किया आपके ग्रंथ में न्यूनता नाम का दोष है ऐसा पूर्व पक्ष सर्वे नहीं हमारे न्यूनता नहीं है वो लोग नाम देते रहेंगे सैकड़ों पदार्थ बनाते रहे हमारे साथ में ही अंतर्भाव हो गया जैसे न्याय वाले सुलभ पदार्थ बनाते हैं सुल कौन से प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान सिद्धांत अवय तर्क निर्णयवाद जितंड हेत्ताल जातिग्र तेषाद सूत्र प्रमाण कहा सप्तेष्व कहा प्रमाण क्या प्रमाणकियांद्रिया इंद्रिया कौन सी चीज में आएंगे आकाश में चला जाएगा अंत हो गया इंद्रिया तो इसलिए प्रमाण में आज जितना भी व्यक्ति ज्ञान सा ज्ञान से गुण में चला जाएगा चारो प्रमाण इस तरह से भूतों में अथवा गुण में चला गया घट पटा पृथ्वी जल तेजवायु में यंत भाव हो जाएगा नव द्रव्यों में ही सकल प्रमेय पदार्थ समन्वित हो गया और इस गुणों में पंच कर्मों में प्रमेय क्या है यही तो है द्रव्य गुण के ये सब पदार्थ ही प्रमेय है संशय यथार्थान रूप ज्ञान में चला गया प्रयोजन प्रयोजन क्या है स्वर्गादी की प्राप्ति स्वर्गादी प्रयोजन होता है तृप्ति प्रयोजन होता है ये सब किस में डाल देना आप इच्छा के नहीं इच्छा का विषय है नाक्य में हमारे उदाहरण है अनुमान अनुमान का मतलब व्याप्तिक ज्ञान व्याप्तिक ज्ञान का कोटि अर्थ तो ज्ञान में चला जाएगा इस यथातम सब अंतर्भाव कर देना है दृष्टान्त सिद्धांत अवय तर्क निर्णय वाद जल्द भिकंडा छल जाति निग्रहस्ता, तत्व इनका है जैसे न्याय का सूत्र में प्रमाण तो भावा सत्य हा। इति सिद्ध जैसे सादृशी की बात उठा रहे विशिष्ट तदगत भूयोधर्म सा घटपादि उसका पेट कैसा है घट के समान है वो उसका पेट कैसा है घट के समान है अमु मंडलेश्वर का पेट कैसा है नगाड़े के समान है इसे स्थान देते लोग अब जो है वो सादृशता दिया है तो घड़े के सदृश सद दे दिया ना गोल मटोल कम है कम्बु ग्रीवादिमान माने पेट नगाड़े के जैसे तो नगाड़ के आकृति है।, है ना भिन्न भी है है नगाड़े से से भिन्न भिन्न पेट पेट या घड़े तद होता हुआ तदगत भूयोधर्म वाला वस्तु में ही सादृशता होता है वो घटपड़ी वस्तुओं में ही अंतर्भाव हो जाएगा उस अलग पदार्थ मानने की कोई जरूरत नहीं है तद विशिष्ट में घटपट्टादृत नीचत घर उस घर के समान है सामन घटविगृहवृत् घटधर्मसभा घट रूप यह गृह उस गृह के समान है ये कैसा है? है। है जैसे कि घट घट घट के समान है। का है, का ये जितने आकार लंबा चौड़ा उतने आकार लंबा चौड़ा वह भी है ये जितने वजन गाय लगभग उतने वजन का वह भी है इसमें एकत्व संज्ञा है उसमें एकत्व संख्या है ये भी श्याम रंग का है वो भी श्याम रंग का है जैसे दो तो घरों में सादृश्यता आप देख सकते हो वैसे दो तो घरों में सादृश्यता आप देख रहे इसलिए कहते हैं घटवत घृह इसलिए घट में क्या है घट क्या है दृष्टांत में वो घट सादरसता ले रहे हो वो कैसा है गृह से भिन्न है महानसम भी क्या है सागरता तो है पर्वतो वो निमान महानस क्या है पर्वत से भिन्न है भिन्न है लेकिन पर्वत में यादृश साध्य साध्यता प्रश्न करना जा रहे हो साध्य मानस में भी है ये ताद्य को लेकर के धूम को लेकर के लेकर के सादृश्यता क्योंकि यथा मानसो धूमवान तथा इं पर्वत तो धूमवान यथा तस्मात्मा वन्नी वन्यव्यापी दुमवार यथा महान यदा इधम महान संतथ था, था। वन्यव्यापी दुमवार जितने उदाहरणों को आप देंगे उन किंचित सा को लेकर ही देना पड़ेगा अशत्र शत्रु शोधा है फिर दृष्टांत नहीं है वो भी उस पक्षपट में चला इसे दृष्टान्त जब भी हम लेते हैं किसी भी चीज का जहां भी भविष्य में भी जो कोई भी ग्रंथ पढ़ते हो कई लोग फालतू शंकाए उठा देते हैं कारण क्या है वो अपनी बुद्धि से अपने संस्कार के मुताबिक दृष्टांत को घटाना चाहता है ये देखना चाहिए दृष्टांत जो दे रहे हैं ग्रंथ का लेकर के उतने अंश में घटाइए आप उतने ही अंश में अब कहेंगे भाई रसोई में जो है आग जलाके धुआं होते हैं तो रसोई काला हो जाता है पर्वत तो काला नहीं हुआ आज तक कैसे तुम दृष्टांत दे रहे हो ऐसे कोई कहे वो उसको क्या अकल दे अब पर्वत में काला ओपन ढूंढेगा तो पर्वत छत लगा हुआ है अब इसलिए कहेगा तो पर्वत जो है महाराष्ट्र से काला नहीं हुआ इसलिए बनी नहीं हो सकता दृष्टांत जो दिया जा रहा है कितने अंश के लिए दिया गया वो समझो। हम कालापन सिद्ध करने नहीं जा रहे कि कालापन अंश में तुम दृष्टान को हटाओगे किसी हमेशा जो कोई भी दृष्टान्त हो जहां कहीं भी चाहे आचार्य शंकर देवे चाहे नया एक देव एक आप भी किसी को देते आपको कोई दे रहा हो तो किस अंश में दिया जा रहा है किस उद्देश्य से दिया जा रहा है तो समय पहले समझना नहीं तभी आदृशता को सही से बिता सकते किसी कहा दुनिया में तो बहुत प्रसिद्ध है चंद्रमुखी हम एक अमामुखी नाम बना दिया अब तुम तो मैं सुन के आश्चर्य करे कल कौन सी व्याकरण के हिसाब से बना रहे हो भाई है अमास्या में तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता काली चंद्रमा कहा से वो कहते है जैसे अमावस्या की चंद्रमा खाला वैसे चारा भी काला ये <laughs> सब खालांग सादृश्ताओं को नहीं लेना है तीसरे बात समझा जा रहे तद भिन्न होता हुआ तदगत भूयो धर्मवत्व तो आना चाहिए कोई जरूरत नहीं है, है। अन्य शाम इसी प्रकार से अन्य पदार्थ जो कोई भी मान रहे हो अतिरिक्त तो उनको भी साथ में अंतर्भाव करने में स्वयं कर लेना चाहिए अन्य पहले पूरा कर देते हैं उसके बाद प्रकृति के में बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ उसमें विदुषा रचित तर्क संग्रह तर्क संग्रह रचना करके खत्म कर दिया गया रचिता भूतकालीन प्रयोग करता इसलिए अन्नम भट्टे न तृतीया हुआ कर्तरी में तृतीया क्योंकि रचिता भूतकालीन भावलकार प्रयोग कर दिया रचिता भूतकाल में भावर्थ में हा। किम? क्या किम कर्म रचिताओगे एक प्रथमा तर्क संग्रह अन्नम भट्टे नचिता कृदृग अन्नम भट्टे नदुषा अन्नम भट्टे नट्ट के द्वारा तर्क संग्रह नामक ग्रंथ रच दिया गया इस ग्रंथ में क्या था काणाद न्याय मत काणाद और न्याय दोनों दर्शनों के मतों में बाल गंगा वित्पत्ति सिद्ध करने के लिए बाल गंगा बुद्धि को प्रवेश कराने के लिए ही अन्न भट्ट नाम विद्वान के द्वारा यह तर्क संग्रह नाम ग्रंथ पूर्णता को प्राप्त करा दिया गया तय मत कायम इति द्वंद गर्भ कर्मधार पहले द्वंद समाज करना पड़ेगा बाद में कर्मधार है न्यायम न्यायेच मत न्याय कर्मदार समय चाथो मतशन मते कणाद प्रोक्त गौतम प्रोक्त मतियावत कहने का मतलब कणाद प्रोक्त मत और गौतम प्रोक्त जो मत दोनों मतों में प्रवेश है पहले बता चुका हूं शुरू में कैसे दोनों बता रहे हैं कि वैशेषिक लोग केवल दो ही प्रमाण मानते वैशेषिक लोग दो प्रमाण मानते और किधर प्रमाणों की चर्चा हो गई चार ये न्याय दर्शन के हिसाब से चर्चा हुई और नहीं है एक लोग सोलह पदार्थ मानते हैं यह चर्चा और ये केवल सात की अर्थात वैशेकों के हिसाब से पदार्थों का चिंतन हुआ प्रमाणु का चिंतन न्यायिकों के हिसाब से आते होगा दोनों का, का मत या रखा होगा कणाल न्याय अभिन्न मतद्वय इसलिए हम दोनों को क्या मान रहा है ये मत, मत द्वय दोनों मत में इनको खास अंतर नहीं दिखाई दे रहा है अभिन्न द्वय विषय उन विषयों में बाल संवेद अभिन्न वित्पत्ति सिद्धि बाल संवेद अभिन्न वित्पत्ति सिद्धि बाले बुद्धि में समवाय संबंध से अर्थात बालकों के आत्मा में समवाय संबंध से इन दोनों मतों का ज्ञान को सिद्ध करने अभिन्न विपत्ति सिद्धि प्रयोजक इसको सिद्ध करने वाला क्या है वो अन्नम भट्ट विद्विष्ठ भूत काल कृति विषया भिन्न तर्क संग्राह ग्रंथ नाम ग्रंथ कैसा है काणाद न्याय दोनों के अभिन्नता के साथ बोध कराने वाला ग्रंथ है और इन मतदे का विषय को बालकों में संवाय संबंध से प्रवेश कराने वाला यह ग्रंथ है का प्रयोजक अन्नम भट्ट विद्वान में रह रहे क्या कर्तृत्व कौन करता इस इस है इस ग्रंथ का इस अन्नम इसे अन्नम भट्ट इस ग्रंथ का कर्तृत्व इसे अन्नम भट्ट कौन सी कर्तृत्व है वर्तमान में नहीं कर रहा है वो, बहुत पहले कर चुका है इसे भूतकालीन कृति अन्न भटनिष्ठ भूतकालीन जो कृति है तद विशेष अभिन्न है यह तर्क संग्रह नामक ग्रंथ ऐसे ग्रंथ का निर्माण हो गया अब न्याय बोधनी निकार अपना समापन में क्या कर रहे हैं अपना मंगलाचरण करने देखिए कृष्णवल पुषो गोवर्धन जनित्रिचनावि कृष्ण को आश्रित क्यों हुए जो गौ यह गौन से क्या तात्पर्य है इंद्रिया पुरुषो गोवर्धन कौन पुरुष है गोवर्धन जिसकी सारी इंद्रियां कृष्ण में आश्रित है तम अभ्यर्यन उस भगवान कृष्ण की अर्चना करते हुए गोवर्धन पुरुष कृष्णम अभ्यर्चित कृष्णम अभ्यर्थय विपुला रसभाजन जनित भी में दीर्घिकार कैसे हो गया पता है भिस है तृतीया भिस के सकार रूवा रेप का लोप हो गया रोरी चलो पे पूर्व से पुनः रमते हरी रंग नहीं। वैसे यहाँ विपुला भी रसभाजन जनित बुधेन्द्र तव अभिरचना भी गोवर्धन पुरुष तम अभ्यर्चय उस भगवान को गोवर्धन सुधी कैसे अर्चना कर रहा है अपनी इस रचना के द्वारा ये जो न्यायबोधि नामक रचना है वाक्य ये वाक्य अमृत है जैसे गौ अपने दूध रूपी अमृत के द्वारा भगवान कृष्ण को आनंदित करता और पूजा करती हैं, उसी प्रकार से गोवर्धन सुधीरामक विद्वान अपने वाक्य रूपी अमृत के द्वारा उस भगवान की अर्चना कर रहे हैं विपुला भी, भी बहुत विस्तृत वाक्यावली है ये रस भाजन जनित लेकिन कैसा है ये रस भाजन जनित रस से परिपूर्ण है ये रस रहित नहीं है, रस रसयुक्त आपने पढ़ा न्याय दो दिनी। भले ही कुल पक्ष व्याप्ति में थोड़ा लटक गए थोड़ा कठिनाई महसूस हुआ लेकिन आगे पीछे पूरा कैसे लगा अमृत में इसलिए शुरू में अमृतमय अंत में, में अमृतमय बीच में दुखमय हो तो बस आत्थिक सुख माना गया है गीता जी भी कहती है ना इसलिए जो ये सात्विक सुख वाला अमृत है अच्छा किसी पुष्ट पूछा छप गया क्या? नीचे भी जनित जित न करके अक्षर तो पूरा करना है ना वो उन्होंने पुरुष जगह पर पूछा ले लिया सूर्य हो जाएगा इनमें एक अक्षर कम भी तो पड़ेगा गलत है ना लेकिन उन्होंने शब्दार्थ उन्होंने तो हिंदी वाले ने कर दिया श्लोक तो अधूरा हो रहा है ना एक अक्षर कम हो रहा है इसलिए जो है ये ठीक है ये वाला ठीक है आप प्रकृति में पहुंचिए बहुत ही मुख्य बात यहाँ पर है पदार्थ ज्ञान से परम प्रयोजन मोक्ष आमनति पदार्थ ज्ञान का परम प्रयोजन क्या है मोक्षती ऐसे समस्त दर्शनकार का एक ही उद्घोष है जितने पदार्थ वर्णन कर रहा हो इस पदार्थ को आप जान लो उसके तत्व में मनन हो जाए हो जाए, उन तत्वों का सम्यक स्वरूपानुभूति हो जाए अपने मोक्षे तत्व शून्य हो चाहे कुछ भी हो जिस तत्व को वर्णन कर रहे हैं उनका कहना है कि इस पदार्थ ज्ञान से आपको मोक्ष हर दर्शनकार का एक ही उद्घोष पदार्थ ज्ञान मोक्ष वह पदार्थ ब्रह्म है, शून्य है या आत्मा है या यादार्थ है है, क्या है इन पदार्थ ज्ञान ज्ञान से, से मोक्ष सभी एक ही सब एक को छोड़ करके चार बात है मरने से मोक्ष हो कहानी है कहा मर गए तो मोक्ष हो गए तो सब, सब गंगा की पूजा आ चाहिए मुक्त हो जाएंगे सम्मान में, में लगे हुए धंधों में लगे हुए है। हैं जरूरत नहीं ना मरना का सीधा मर जाओ छुट्टी ऋण करो घी पियो भी जरूरत किया यही तो सबसे बड़ा आपत्ति हम चार वाक को देते है यदि मरने पर मोक्ष होता है ऋण करता घृतंबी में क्यों कहते घी जरूरत क्या क्या जरूरत है मरण मन, का इंतजार क्यों करो मोक्ष का इंतजार करूंगा क्या मोक्ष तो तो विदेशों से जो आते हैं विदेशी वो साफ कहते हैं अभी सब हाथ रख दो महाराज कई पीछे पड़ते हैं हाथ रख तो हो जाएगा काम अरे भाई होगा नहीं है तुम्हे क्या पता कौन भसमा सूर <laughs> मैंने एक कहा देखो आजकल करके महात्मा हाथ रखते हैं ना तुम भस्म नहीं होगे गए तेरा जेब जरूर भस्म हो जाएगा तुम्हारा जेब साफ हो जाएगा वो इसे हाथ रखते हैं तुम्हारे इसे किसने हाथ रखवाने की चक्र में है ना इसे तेरा जेब साफ हो जा रहा है ना आजकल के मॉडर्न भसमास जेब साफ करने वाले भसमास तो इसीलिए ये सब सिद्धांत समझो तत्व ज्ञान से होता है हाथ रखने से होता है थोड़ी कुछ और काम से थोड़ी हो मोक्ष को तत्काल सभी चाह लेकिन उसके अनुकूल कर्म कौन करने को तैयार है कौन करने को था? किसी को भी अपने कर्तव्य का भी बोध नहीं है जब आप अपने कर्तव्य को भी जानते नहीं तो उस कर्तव्य को निष्काम से कैसे करोगे किसी कर्म को करने से पहले कर्म हमारा कर्तव्य है या नहीं जानना जरूरी है और वह कर्म मान लिया जाए हमारा कर्तव्य करके निश्चय हो जाए पश्चात उसमें कामता आएगी तो अंत शुद्ध होगा तदनंतर साधना होगी अब पहली सीढ़ी का यह हमें ज्ञान नहीं है कर्तव्य क्या है और सोच रहे हैं कि हमारा अंतर्ण शुद्ध है शुद्ध है तो जागरूकता तो होनी चाहिए भाई दर्पण यदि साफ है प्रतिबिंब नहीं निकलेगा क्या उसका आप किसी भी दर्पण शुद्ध दर्पण पर प्रकाश डालेंगे उस शुद्ध दर्पण से प्रतिफलन शत प्रतिशत होगा यदि शुद्ध साफ दर्पण और यदि आपका अंतरण प्रकार से दर्पण के सदृश शुद्ध है तो आपको क्यों का प्रकाशन नहीं हो रहा है स्मृति शक्ति क्यों कमजोर है धृति शक्ति क्यों कमजोर है यदि दर्पण में प्रतिफलन नहीं आ रहा इसका मतलब क्या उस दर्पण पर मल जरूर है तत्व तो यदि आपके अंतकर्ण में स्मृति धृति, प्रज्ञा आदि शक्तियां जो होनी चाहिए सम्यक नहीं अनुभव में आ रहा इसका मतलब आपके अंत कर्ण पर भी मल जाए यह सच्चाई को स्वीकार नहीं करे उसके अपना कर्म फूटा है और सच्चाई को स्वीकार जो करेगा वह जरूर शास्त्र पढ़ के समझेगा मेरा अपना कर्तव्य क्या है किसी भी कर्तव्य में लाभरवाई नहीं होगा स्वकर्मणा तम सिद्धि विन्दति सिमाना स्वकर्म अस्वकर्म तो जानो पहले तुम किस ब्रह्मचारी होगी महाप्रस्थ होगी गृहस्थ हो के के सन्यासी हो क्या हो वो निर्णय मन से क्या हो वस्त्र से नहीं वस्त्र से होना आसान है मन से क्या हो कि मन से संकल्प होता है कर्म का और मन से निष्कामता होनी है जब मन से दृढ़ निश्चय कर लो तुम क्या हो प्रत अनुरूप कर्म का कर निर्णय होगा या मन से भी निर्णय होना है ब्राह्मण क्षेत्र का ये गुण और कर्म चातुर्वर्ण्य मयास गुण कर्म भी भाग अपना गुण और कर्म को देखो निर्णय होगा आपके स्कोटी में है उस निर्णय के आधार पर कर्म शास्त्र में कार्य कार्य व्यवस्थित जीवन चलाने की शैली गीता के हर कदम पर मिलता है और यदि उसको अपना के चलते तो जागरूकता बढ़ती है जितनी आप जागरूकता आपकी बढ़ेगी अवेयरनेस जिसको कहते हैं सजगता जिसको कहते हैं उतनी बढ़ रही है का मतलब आपके अंतर्गत शुद्ध होते जा रहा है अब आपको अपने शरीर का सम्यक सूध नहीं अपने आसपास के सम्यक सूध नहीं तो कर्म के प्रति कहां से जगत आएगी कहते तो सभी हैं पदार्थ ज्ञान से मोक्ष होता है और सभी पदार्थ ज्ञान को चाहते हैं चाहते तो सभी मोक्ष कौन नहीं चाहता और जब भी थोड़ा बहुत आ जाते हैं आश्रमों में उसी में जीवन मुक्ति की हवा में उड़ने लग जाते एकदम छलांग मारते अपने आप को जीवन मुक्ति मानते हैं और बस उपदेश देना शुरू करते तीसरी पर उपदेश बहुत कुछ लगते उपदेश देना बहुत आसान है इन जीवन जीना बहुत कठिन है ना आसान है कि भाई हमने इसलिए कहा बारह सा नहीं रहो मौन रहो कहा रहते भागते रहते लोग लो। मन से भी भागते शरीर से भी भाग जाते बात क्या करते तो? कहां तो कंट्रोल करो कोई कुत्ता तो है नहीं बांध के दो। नियम बनाने से होता नहीं है नियम को स्वीकार करना नियम को स्वीकार करना सिर्फ गया तो को भूल जाओ पढ़ लो बस अभी कहेगा अभी कैसे पचेगा ज्ञान उसकी और आगे बढ़िए कैसे होगा आत्यंतिक के दुख ध्वंस 21 प्रकार का जो दुख है उसका आत्यंतिक ध्वंस होना जरूरी है कुछ क्षण के लिए मानो लगेगा आपको मैं आनंद में चला गया हूं तो कुछ क्षण के लिए आनंद अनुभव से नहीं होगा दोबारा दुख आ गया फायदा इसलिए तो आत्यंतिक ध्वस होना चाहिए विशेषण देख लो आत्यंतिकवस आत्यंतिक आत्यंतिक्व क्या है स्वसम आगरण दुख प्रागभाव असमानता तत्व स्वसम आगरण दुख प्रागभाव का असमानता उसे कहते हैं दुख का ध्वंस के समान में दुख प्राग भाव कभी नहीं होनी चाहिए ध्वंस हो गया है दुख कहां का गुण है आत्मा का गुण है ना सुख दुख इच्छा जैसे प्रता तो गुण है दुख ध्वंस कहा होगा आत्मा में होगा अभी कल आपने पढ़ा है स्वप्रत समय कारण में प्राग भाव ध्वंस होता है दुख ध्वंस का प्रति होगी दुख समय कारण आत्मा आत्मा में सब दुख का दंश रहेगा ठीक जब एक बार उस आत्मा में दुख का दंश हो गया है तो उसके बाद दो बार वह दुख नहीं होना चाहिए का मतलब गया जहां दुख का दंश ध्वंस वुख का प्राग नहीं होना चाहिए होता क्या है एक दुख आया उसका दंश तो जरूर हुआ लेकिन दूसरे दुख का प्राग भी विराजमान होगा भले आपको पता नहीं आपको अभी सुख अनुभव हो रहा है तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक उस देर का बाद पता चलता है कितना टेंशन हो गया एकदम तनाव भर जाता है एकदम दुख आ जाता है अर्था उस दुख का प्रागभाव है ना उत्तरोत्तर किसी किस दुख का प्रागभाव बना रहता है पूर्व पूर्व दुख का ध्वंस के समकाल में इसलिए हरेक जीवात्मिक स्थिति क्या है अनेकों दुखों का ध्वंस भी है उसमें और अनेकों भावी दुखों का प्रागभाव भी विद्यमान है दुख ध्वंस के का समान दुख प्रागभाव का समानकालीनत्व है किसमें बंधन युक्त जीवों में और मुक्त जीव में दुख प्रागभाव नहीं रहता है उसी का नाम आत्यंतिक दुखध्वंस है उसी का नाम मोक्ष है दुख का प्रागभाव ना होना सकल प्रकार के दुखों का ध्वंस होने के पश्चात भावी पुण्य किंचित दुख का होने की संभावना ही नहीं होना चाहिए जिसको भगवान गीता ने समझाया गुरु नाप दुखे न बिछा रहे थे भयंकर दुख भी हो जाए तो नहीं जिस मैंने ऊंट का दृष्टांत दिया याद है ऊंट का दृष्टांत लगाड़े बजे मेरे हृदय में कंपन नहीं हुआ तो तेरी डफली से क्या क्या जिस आत्मा पर अनंत ब्रह्मांड की परिकल्पना होने पर इस आत्मा को दुख नाम का स्पर्श भी नहीं हुआ तो आज शरीर का मृत्यु को लेकर के दुख हो सकता है ये होता है तो उस जीव को धिक्कार उसने आत्मा को समझाई नहीं उसने आत्मा को समझाई नहीं।, नहीं शरीर का मृत्यु को लेकर के यानी किसी भी प्रकार का दुख को लेकर व्यक्ति दुखी होता है मैंने वो महा अज्ञानी जिसमें दुख का स्पर्श नहीं पुण्य पुण्य स्पर्शता उपनिषद छात्र उपनिषद बुद्ध न पुण्य पाप स्पर्श नहीं वह सुख दुःख का स्पर्श का स्पर्श लेकिन मानते हैं ना इसलिए कहते दुख का ध्वंस के समानाधिकरण में दुख का प्राग भाव समान काल में नहीं होने का नाम ही आत्यंतिक दुख ध्वंस असमानकालीनत्व दुख ध्वंस से इधानी में सत्वे न असमदा दिन मुक्त आपत्ति कालीम कोई कह सकता है दुख ध्वंस कह दो ना सीधे लक्षण क्यों दे रहे हो दुख ध्वंस तो सभी का आत्मा में है ये बचपन में से ही कोई ना कोई बांधवा हो चुका है ना है? माता ही पिटर का रो रखा है, है? पता नहीं क्या क्या हुआ है बचपन से कितने दुख ध्वंस हो कई दुखान पर हुआ वो सारे दुखों का ध्वंस आप में है या नहीं फिर मुक्त में और आत्म में अंतर क्या है दुखद ध्वंस आप में भी है लेकिन अन्य दुखों का प्राग भाव हम लोगों में है उनमें नहीं इसलिए कहते हैं दुख ध्वंस से इदानी में अपनी सत्य नहीं इस समय भी है असमदाय हम लोगों के अंदर भी दुख ध्वंस तो बराधम मुक्त आपत्ति बार तो हम भी मुक्त हो गए तो मुक्तत्व आपत्ति को वारण करने के लिए कारवड़? नहीं, नहीं। दुख प्राग असमान असमानकालीन इतना शब्द ध्वंस का समानाधिकरण में दुख प्राग असमान कालीन समान काल में नहीं होने का नाम ही मुक्तत्व है। मुक्त तत्व का मुक्त्यात्मक दुख एक सकार नहीं है मुक्त्यात्मक दुख ध्वंस्य अन्य भी दुभावालीनत्वाद वाम मुक्तात्व नामुक्तत्व प्रसंग स्वसमनाधिकरण प्राग भाव विशेषणम् यदि हम पिता दुख प्राग भाव का पूर्वी सच निकाल दो स्वसमनाधिकरण का है ना वो निकाल तो क्या होगा फिर मुक्त भी संसारी हो जाएगा मुक्त भी पद जैसा हो जाएगा क्या मुक्तात्म में क्या है दुख प्रागभाव का असमान काली इतना ही लक्षण करते हैं आतंकत्व का तो मुक्त मुक्त तक जो दुख्य अन्य प्राग भाव अन्य दुख प्राग भाव का समानकालीन समान काली नाम ना। वाम देवादियों में खुद में भले उनके यहां दुख नहीं है इन हमारे दुख का प्राग भाव उन अन्य दुख का प्राग उस अध अधिकारण में हो सकता क्योंकि जो मुक्त पुरुष हो जाता है उसका अपना कोई शरीर नहीं होता शरी अपना है उसका। तो सभी का समन्वय को स्वीकरण कहने पर क्या होता है अन्य तो दुख ध्वंस को समाज नहीं ले सकते स्वकीय दुख ध्वंस को समाज लेना पड़ेगा स्व सबके कारण नहीं तो किसी के भी तो को किसी के भी आत्मा में दिखा दो समराज बिठा सकते ना नहीं कौन है तो समराजकरण का सबसे बड़ा समस्या है किसी भी चीज को कहीं पिता एक दिखा दिया तो समराजकरण हो गया वो आत्म आपका आत्मा और रामदेव ऋषि का आत्मा दोनों एक है ना तो इसलिए आपका दुख उनके आत्मा में चला जाएगा फिर भी दुखी हो जाएगा अन्य दु वह भी दुख ध्वंस वाला बन सकता है उस आपद का निवारण करने के लिए क्या कहा स्वश देना पड़ा पड़ कर करने स्वयं मुक्त कारण वामुक्त प्रसंगात स्व सम्राज्य विशेषण ठीक है वो किस प्रकार के दुख का दुखानी छंशति ही दुख कितने इक्कीस कौन से कौन से शरीरम ठंड इंद्रिया विषया दुख कंचेती शरीरा एक सबसे पहला इस सबसे पहला दुख ये शरीर इसी को पुष्पदंताचार्य जी ने मेहमन स्त्रोत्र में एक श्लोक बत्तीसवां दान्त के रूप में है बत्तीसवा तो श्लोक ज्ञान का दान पसली दान बत्तीसवां होता है ऐसे बत्तीसवा श्लोक है अधिकतर लोग उसको गाते भी नहीं क्योंकि किसी को ज्ञान ही नहीं हुआ है अजय ज्ञान दान्त नहीं है तो बत्तीसवां श्लोक ही निकाल दिया जो मैं छपते हैं यहां तो श्लोक नहीं है उसमें वह पुष्प्रादुर्भा मनिपुरा साफ कहते हैं मेरे सिर्फ प्रकट हुआ है इसे ज्ञापन हो रहा है मैं अनुमान कर ले रहा हूं मेरे पूर्व में भी अनेकों जन्म हो चुका है और उन जन्मों में मैंने आपको प्रणाम नहीं किया उस पाप के कारण से यह ऐसा नहीं और अब नमो निधि प्रिय दिष्ठा च कई बार मैं नमस्कार कर रहा हूं नमस्कार कर दिया ना मैं इसलिए आगे मेरा जन्म होगा नहीं दो पाप है मेरा पी। दो अपराध हो रहा एक हो चुका है और एक भविष्य में होएगा, पहला क्या पहले प्रणाम नहीं पाप है और आगे मुझे जन्म मिलेगा नहीं तो प्रणाम मैं नहीं कर पाऊंगा ये दूसरा पाप शरीर का मिलना का मतलब है पाप का शरीर साफ कहते हो सन क्या भी नमस्कार किया इसे तो मुक्त हो गया मुक्त हो गया फिर आगे प्रणाम नहीं करूंगा अनतिवान इसलिए मैं आगे नमस्कार नहीं करूंगा जो तो अपराध होगी नहीं हुआ भावी अपराध भूत अपराध दौरव के लिए क्षमा बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक सबसे सब पहला दुख क्या है शरीर जो भी शरीर है ये ना समझ पुरुष शरीर मिल गया तो बहुत अच्छा हो गया मेरा हाथ श्री शरीर मिल तो खराब है पुरुष शरीर भी शरीर है वो भी दुख रूप है शरीर हम दुख रूप कथम कहते और कौन से षड इंद्रिया छह इंद्रिया ये भी दुख रूप है विषय रूप सुख ये भी क्या है? ही है मतलब फंस जाते हैं ना और उसमें जितना सुंदर वस्तु आप मान्य लगोगे उतनी खराब वस्तु में सौंदर्य देखना है दिखाई देने का मतलब आपका पाप जग गया तब इस वस्तु में सुंदरता दिखा किसी भी वस्तु में सौंदर्य दिखाई देने का मतलब है हमारे अंदर पाप की वासना जग गई भटक गए बर्बाद हो गए क्यों सुंदर जागे तो आकर्षण होगा अध्याय विषय अनुपुंसंगे चला जाएगा उधर सीधा विनशति तक हो जाए कहा इसीलिए सुंदरत बुद्धि शोभन बुद्धि किसी भी वस्तु में जागृत होना यहां तक अपने शरीर में भी शोभन बुद्धि का जागृत होना ही साधना में सबसे बड़ा बाधक बहर मुग्धा कर देता है परांच वितरण स्वयं पर ना इसलिए हमारी इंद्रिया बाहर भागती रहती है भागती रहती है, है। वहां चलो बोलता है कभी यहां चलो बोलता है सुन लेता हो आके बोधवा बहुत बढ़िया चलो भागो भाग रहा है शरीर से तो भागता भी है बैठे बैठे भी तो भाग जाता है बहुत मुश्किल काम इसको पकड़ना जो है वायु और वस दुष्कर्म है अर्जुन ने सही कहा तो वायु और वस दुष्कर्म इसलिए विषयों का जो ज्ञान हो जाता है ना वो भी आपके लिए एकमात्र स्वरूप ज्ञान को छोड़कर बाकी कोई भी विषय का ज्ञान हो और विषय का ज्ञान ही आपके वासना को जगाने वाला होने से वो आपके लिए दुख रूप ही है छह विषय दुख रूप है छह ज्ञान दुख रूप है छह इंद्रिया दुख रूप है, है शरीर दुख रूप है सुख भी दुख रूप छड़ गया, विषय ये सब जो और बड़ा दुख है, क्योंकि किसी भी अनुभव हो जाए कुछ फिर तो रहता नहीं ना कुछ देर तक होगा बस एक लालच पैदा कर देगा दो बार मिल दो दो दो जाए दोबारा ऐसा सुख हो दोबारा ऐसा सुख हो जाए हमने देखा बनारस में थे ना बहुत कम भंडारे होते हैं बहुत तो मिल मिल जाए जाए और भोजन जा, और बढ़िया भोजन 20 बहुत बड़ी बात होती थी तो सौ कानोट का भी कोई वैल्यू नहीं है उसे बीस रुपए तो मिल गया हर एक बात इतना बड़ा भंडारा कि मिलते तो पांच रुपए 2 रुपए के भंडारे होते हम तो आठ के भंडारे भी खाए हैं नहीं देते बात कर एक रुपए नहीं वापस मांग सकते हमसे है, दो रुपये तो बस बीस हवाई लालच बन जाती है, अगले भंडारे पर्ची मिलेगा जरूर जाना पड़ेगा हो सकता है वहां भी बीस मिल जाए हो सकता वहां पर रसगुल्ला मिल जाए एक भंडारा का सुख ने क्या किया आगे दस भंडार में दौड़ा देता है भले हर दसों भंडार बैगन खाना पड़ेगा उसका कब तू खाना पड़ता पूरी कड़क दौड़ा ना जाए खा या रबड़ जैसे बोलता है दस भंडारा जरूर दौड़ेगा क्यों एक भंडारा छाता है दस में रगड़ देता है। सुख भी वास्तव में दुख और दुख तो दुख है ही उसका तो कहना ही कंचा पीती एक इस प्रकार की देखो सुख को दुख में सुख क्यों कहा क्योंकि अंत में सुख भी दुख ही को देता है। हैत्व शरीर आदो गौण दुखम शरीर आदि को भी हमें दुख कहा गौण दुखत् दुख में मुख्य दुखत् दुख क्या है वह मुख्य दुखत्व उसके अंदर है अन्य को दु मैंने कहा दिया गौण दुख है दुख का कारण होने से उनको भी दुख कह दिया तथा आत्मावार दृष्टव्य श्रोत मंत्र निध्यास्युत आत्मज्ञान साधन ध्यान मनन साधन पदार्थ ज्ञाने संज्ञा घटी थी इसलिए आत्मावार दृष्टव्य श्रोत मंत्री के आधार पर आत्मा का ज्ञान के साधन आत्मज्ञान का साधन जो निध्यासन और मनन का भी जो साधन कौन है श्रवण साधना पदार्थ ज्ञाने संघटित पदार्थ ज्ञान में उस तो जो हमने कहा मोक्ष का साधन क्या है पदार्थ ज्ञान है जो हमने कहा है वो तो श्रुति विरुद्ध नहीं है क्योंकि जब तक पदार्थ ज्ञान का तो श्रवण के द्वारा प्राप्त नहीं होता तब तक मनन और निध्यासन भी नहीं हो सकता अपने पूर्व घोषणा को श्रुति से पुष्ट कर दिया पर कहा न पदार्थ ज्ञान से मोक्षा जो आत्मिमानूप मिथ्या ज्ञान से नाश देखिए प्रक्रिया बता रहे कैसे होगा मुक्ति जब वास्तव में आपका तत्व ज्ञान हो जाता है तो क्या होगा शरीरादि में पुत्रादियों में शरीर में आत्मत्व और पुत्रादियों में स्वीयत्व ममत्व यह अभिमान रूप जो मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाएगा जब मिथ्या ज्ञान नष्ट हुआ तेन प्रवृत्ति अनुत्पत्ति तो कब किसके लिए प्रवृत्ति होगा के न कम मनुष्य जोरे उपनिषद का अयम शरीरम मान आत्मानी पुरुष उपनिषद का अब किसकी कामना की पूर्ति के लिए व्यक्ति शरीर में क्यों आसक्ति करेगा किस चीज की प्रवृत्ति के लिए हो जाएगा क्या अच्छा यह उसका इसके भाव क्या ज्ञन्योम धन्यो हम धन्यम बोलो अप्राप्त विप्राप्तम मया अकृतम विकृतम मया न देखन सूरदास जी कहते न देखन वस्तु देख लियो सूर उस देखने पर न देखन वस्तु देखने लियो सूर उस देखने जो नहीं देखा हुआ तो सब देख लिया मैंने संसार का असलियत क्या है उसको देखने के बाद तो ये जो अनुभूति है सूर्यदास का तो प्रवृत्ति खत्म हो जाए आपके लिए प्रवृत्ति घट रही है इसका मतलब समझिए आपका तत्व तो तो ज्ञान पच रहा है अभी प्रवृत्ति दौड़ धूप की है इसका मतलब है कि अभी ज्ञान पहचान ज्ञान प्राप्ति नहीं हो प्राप्त हो तो ये बहुत बड़ा काम हो जाता है परोक्ष ब्रह्म ज्ञान इसको, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी हो जाए तो व्यक्ति की प्रवृत्ति आधे से ज्यादा घट जाता है प्रवृत्ति के अनुत्पत्ति होगी तथा तत्कालीन शरीर काूहेन वोग तत्व ज्ञानभ्याम प्रारब्ध कर्म नाम नाश काूहेन वह काव्य नहीं हो काय तत्कालीन शरीर के द्वारा भोग और तत्व ज्ञान से का नाश होने के पश्चात जन्मा भाव हो, फिर हो जाएगा तत्कालीन शरीर के द्वारा वो भोग करते जाएगा जो भी प्रार भोग नष्ट हो जाएगा या महान योगी हो तो काय कर देगा शरीर का सकल कर कुछ क्षणों में मिटा देगा काय भोग औशत्याम प्रारब्ध कर्म नाशो तो जन्मा श्लोक में कह रहे न, वो कैसे हो सकता है सब नहीं श्रवण भी कैसे होगा शरण भी तो नहीं हो पाता है शरण में भी कितने बाधे आते हैं किसका श्रवण करना किसका नहीं श्रवण करना ये भी नहीं समझ में आता कई इसलिए कहते हैं ये निर्णय करने की क्षमता को कैसे प्राप्त होगा नित्य नैत्य कई कर्वाणो दुरीत क्षय ज्ञान विमलीकुव अभ्यास नाचे अभ्यासात्व विज्ञान कैवल्य नर नित्य और नैमित्य कर्म करना चाहिए नित्य कर्म और नैमित्त कर्म इनको कभी छोड़ना नहीं है जब तक ज्ञान पचने लग जाए कर्म छूटने लगेगा कर्म के प्रति किंचित भी रस नहीं रहेगा तभी संन्यास का अधिकार होगा तब तक नित्य नियमित कर्म करते रहना पड़ेगा नित्य संध्या बंदन नित्य गायत्री का जप, हर ब्रह्मचारी का अनिवार्य कर्म अनिवार्य अनिवार अनैमित ग्रहण हुआ जैसे पितृपक्ष हुआ इसमें जो तर्पण आदि कार्य करना चाहिए उनको सम्यक करना ही नित्य और नैमित्तिक कर्म इनके ही द्वारा अंत कर्ण की शुद्धि हो सकती है दुरीतक्ष सकल दुरीत का क्षय हो जाएगा तब अगत कर्ण ज्ञान को धारण करने की क्षमता वाला होगा। विमली अभ्यासे से अपने ज्ञान को विमल करो गुरु के प्रति श्रद्धा पूर्वक श्रद्धावान श्रद्धावन ल्ञान तत्परस इंद्रिया तद विधि प्रणिपात सेवया। इन श्रुतियों के, के आधार पर तमे श्रोत्रष्ट गुरु मेवा अभिगछे तो जाकर के जब गुरु के मुख से सुनेंगे अपने अंदर में सारा कथरा ज्ञान दूर हो जाएगा श्रवण के द्वारा ज्ञान विमली पूर्वन अभ्यास न चे अभ्यास के द्वारा उसको पछाना है अभ्यास क्या है पंचदशी में जाइए तत् चिंतन तत्कनम तदन्योन्य प्रबोधनम का ये तद स्टेज बनालिया तत्तन तत्क तदन्य प्रबोधन तदक पर चार यही अभ्यास दो मिल गए तो अलग अलग गपशप नहीं मारना तिंतन तक इसमें मैं भी वो नियमावली में लिखा है व्यावहारिक अत्यंत आवश्यक व्यावहारिक बात यदि करनी है तो कर लो वो भी न्यूनतम स्वर्ण कठिन ये जरूरी है इसके बिना हमारे मन के यदि ज्यादा दौड़ा देंगे प्रवृत्ति में अभ्यास नहीं हो सकता ज्ञान रहेगा इन पचे जा नहीं अभ्यास न छुपा यदि पच जाए अभ्यासात्मक अभ्यास ज्ञान पक जाता है तो कई बल क्या मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता इत्यादि वचना इत्यादि स्मृति वचनों के आधार पर तमेव विदित अतिमृत उस आत्मा को जान करके ही व्यक्ति को मुक्ति हो सकता है नान्य विद्यते है मुक्ति के लिए साफ कहा गया है। कि पासना काशी द्वारा तो जब करोगे ना उससे भी मुक्ति सीधे नहीं होगी तत्व ज्ञान द्वारा काशी मरण कद वो भी तत्व ज्ञान द्वारा अन्य जहां कहीं भी दिया गया इससे तो मोक्ष हो जाएगा वो भी समझना लेकिन बिना ब्रह्म ज्ञान के द्वारा नहीं वो आपके अंदर इतना शुद्ध कर देगा कि वो आप तत्व तो के अधिकारी बन जाएंगे ये उसका तात्पर्य इस उपासना का वर्णन है क्यों बड़े बड़े उपनिषद ढूंढ निकाल के देख लो आधे से ज्यादा उपासना शुरू शुरू में पढ़ता रहा जब पढ़े क्या बात है हम ब्रह्मा सिंह के चक्कर में हम और ये ये करो वो करो ऐसे ध्यान करो वैसे ध्यान करो क्या है जब चंदारायण जी महाराज जब बात गीता ज्ञान की कर रहे थे बंगलोर में उन्नीस की बात 1972 में तो हो जाते तो उसके बात घर आते थे हम लोग घर के ऊपर रहते थे तीसरे मंजिल पे तो हम भी सुने गए साथ, साथ आ गए जब आए तो बैठे आराम से कॉफ़ी पीते कपड़ा स्टाइल सबके ऊपर हो तो नाम राजा जैसे उनका जीवन कमाल था बोलने के हर चीज में गजब थे दिव्य ज्ञानवान पुरुष थे तो हमने पूछा कि हम जाप वहाँ पर बोल रहे थे उपासना उपासना, उपासना जो है भक्ति और उपासना का फर्क भी बता रहे थे और भक्ति उपासना एक अंग ही है इसे बच गया ये उपासना की क्या जरूरत है ब्रह्म पूछा तो इसलिए तो तुमको जन्म दिया में। में तुम्हारा जन्म वो रखा है कि यहां पर घंटी बजाना मोहर लगाना और जो है जन्म लेके जब करना इसके अलावा कुछ भक्ति के अलावा है क्या तुम्हारे संप्रदाय में भक्ति तो प्रधान है ये तुम जो अब कर रहे हो ना इसी का नतीजा तुमको बाद में ये उपास इसलिए उपनिषदों में सर्वत्र उपासना कारमांग और कर्म निरपेक्ष उपासनाओं की चर्चा इसलिए की जब तक आपका अंत करण आगे आने वाले उपनिषद ज्ञान के लिए योग्य नहीं है तब तक तो उसको पढ़ने श्रवण भले कर लो लेकिन उसको कुछ लाभ नहीं हो रूमि बोया हुआ बीज के समान हो रहेगा क्या है ऊषर भूमि में बोए हुए बीज के समान पड़ा रह जाएगा कोई फसल नहीं आने वाला अंकुर नहीं आने वाला उससे इसीलिए अधिक से अधिक तुम जितना कर सकते हो जब तब कर लेना अभी कि बाद में छोटी कट जाए तो कुछ नहीं होने वाला उन्हें मालूम क्या कटने वाला है इसका पहले ही बोल दिए थे दो माह का पहले बोल चुके थे इस बात लेना हमने हंस दे तो धारे पा तो जल्दी मुड़े हसी होने तो वाले हम आपके चक्कर में नहीं आने वाले सीधा बोल दिया चक्कर में नहीं आने वाला आपने उनसे नहीं हुआ उन कई लोग चाहते थे मोन्ट आबू वो भी बोलते थे कभी ना कभी तो मेरा छेड़ा होगा तो मैंने कहा हमारे गुरु हो नहीं सकते एक बार ऐसे बहुत क्लोज थे लोग बहुत आत्मीयता हो गई थी तो ने पूछ लिया कि क्यों नहीं हो सकता हूँ मैं तुम्हारे गुरु मैंने कहा आपको परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है आप तोता है वेदांत तो बोलते हो बढ़िया बढ़िया बोलते हो इसे कोई संशय लेकिन आपको वेदांत की अनुभूति नहीं है पक्का लिख लीजिए बच्चा तो कैसा बोलता मैंने कहा आपका बच्चा हो तभी तो बोल रहा जब आपने हमको बच्चे जैसे मान लिया तभी तो बोल तो रहा हूं तुमने इसे कैसे निर्णय ले लिया अपने तो तो तो अंतकरण का आवाज अंदर से आवाज आ रहा है कि भैया फिट तो मैं क्या करू इस रेडियो की आवाज को कौन रोक सकता मैं बाहर की रेडियो तो ऑफ कर दूंगा लेकिन से जो आवाज आता है कौन रोकेगा अच्छा फिट मौन हो उसके बाद कभी नहीं सिक्स बोल, से कई बनते हैं कि कारण एक पचना आसान नहीं पढ़ने हम भी रटे हैं हम भी बोल रहे हैं लेकिन कितना पछाए हमें हम ही मालूम है ना आपको क्या मालूम होगा स्वयं को मालूम होता है कितना पछाए कितना नहीं पचा इसे कहते हैं यहां तब तो काशी सुगुण उपासना हो कुछ भी हो तत्व तो द्वारा ही मुक्ति के प्रति कारण होता है अतिव परमेश्वर काश्यां सारं इसलिए परमेश्वर शंकर भगवान काशी से मरने मरने वा, काशी मरने वालों को भी तारक मंत्र को उपदेश देते हैं उसी के द्वारा तत्व प्रकाशित तो होता है और तत्व से ही मोक्ष इस प्रकार आपका तरक्रह विचार परिपूर्णता को प्राप्त हो जाता है